संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी की शंका का समाधान ने पूछा पितामह ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी जो भी सिद्ध पाना चाहता हो उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए देव यज्ञ अथवा यज्ञ की क्या विधि है मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है मोक्ष का क्या स्वरूप है देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पितर कौन है अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है इन सब बातों को मुझे बताइए विष्णु जी ने कहा तुमने बड़ा बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है इसका उत्तर समझने में कठिन है फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है इस विषय में जानकर लोग देवशी नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं मेरे पिताजी ने मुझे बताया था भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही धर्म के है स्वयं में उनके चार स्वयं अवतार हुए थे जिनके नाम हैं नर नारायण हरि और कृष्ण उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे तब करते करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए उनके शरीर की नशे दिखाई देने लगी तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिस पर कृपा घूमते घूमते जब नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ तो नारद जी के मन में उन्हें देखने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ वे सोचने लगे अहो यह उन्ही भगवान का स्थान है जिनके भीतर देवता असुर, गंधर्व, किन्नर और नागो से ही संपूर्ण लोक निवास करते हैं पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे फिर धर्म के वंश में चार स्वरूप धारण करके प्रकट हुए इन्होंने अपने धर्माचरण से धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहित किया है पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे अब धर्माचरण में बढ़े चढ़े हुए थे नर और नारायण तप में प्रवृत्त हुए हैं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 आप ही जगत के माता पिता और सनातन गुरु हैं फिर भी आप जिस देवता या पितर की पूजा करते हैं वह कौन है यह हमारी समझ में नहीं आता अर्थात यह रहस्य बताने की कृपा करें श्री भगवान नारायण ने कहा देवर्षे तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वह अपने लिए गोपनीय विषय है यद्यपि इस सनातन रहस्य को प्रकट करना उचित नहीं है तो भी तुम्हारी भक्ति देख कर, तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूंगा जो जो अव्यक्त अचल और है। जो और है, इंद्रियों विषयों संपूर्ण भूतों से परे है। तथा विद्वानों ने जिसे संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ त्रिगुणातीत तथा अंतर्यामी बतलाया है उस परमात्मा से ही त्रिगुण में अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है जिसे प्रकृति कहते हैं वह सत्य असत परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितर है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है, है। इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं ब्राह्मण उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली धर्म मर्यादा स्थापित की है देवता और पितरों की पूजन करनी चाहिए यह उसी की आज्ञा है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 तथा तो संबंधी कर्मों को ठीक ठीक जानकर कर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं सर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं वे उसकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं जो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण तथा तो मन और बुद्धि रूप सत्रह गुणों से सब कर्मों से तथा तो पन्द्रह कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं वे ही मुक्त है यह शास्त्र का सिद्धांत है मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है जैसे शास्त्रों में कहा है, परमात्मा संपन्न तथा भी है। ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं चारो वेद चारो आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह